शांति शांति शानिश शांति ओ हम अक्षसूक्त की चर्चा कर रहे हैं अक्षसूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का चौंतीसवां सूक्त है इसकी कहानी एक जुआरी की कहानी प्रतीत होती है और उसकी जो मानसिकता है उसका चित्रण हम पिछले मंत्रों में देख रहे थे कवश एलुष इसका ऋषि है और अक्ष प्रशंसा इसका देवता है अर्थात इन मंत्रों में उसकी जुआरी के मन के जो प्रशंसात्मक भाव हैं वो इन मंत्रों में चित्रित हैं मंत्र था इदं नितो दिनो इदंकुशिना दिनों निकृत्वस्तपनास्तापैष्णव कुमार देशा जयत पुनर्हणा मध्वा संप्रक्ता के तवस्या बढ़ रहना होता क्या है कि हमको जब कोई चीज़ चोट पहुंचाती है पीड़ा देती है तो वो तब होता है जब या तो कोई बहुत धारदार हो पैनी हो या कोई बहुत नुकीली हो और जो चीज़ स्थूल हो मोटी हो जिसमें धार या वो न हो नोख न हो तो फिर हमें उससे भय नहीं लगता यहाँ मंत्र में जुए किए चित्रण करते हुए इसने कहा है कि यदि भी वो पासे जो हैं उनके अंदर कहीं भी नुकीलापन नहीं है उनमें कहीं भी धार नहीं है जो हमें काट सकती हो लेकिन उसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि कोई भी नुकीली चीज जितनी चोट पहुंचा सकती है उससे अधिक चोट ये पासे पहुंचाते हैं वो कहता है इदंकुशिना ये अंकुश वाले हैं जैसे एक अंकुश जो है हाथी को अपने वश में करता है क्योंकि उसमें बड़ी पैनी नोक होती है उस नोक से वो हाथी भयभीत होता है तो जैसे वो चोट पहुंचाता है गहरी तो यहां भी उसके लिए कहा है इदंग कुशिना वो उतनी ही गहरी चोट करता है वो जो पासा जब हमारे अनुकूल पड़ता है तब तो हमें बहुत उत्साहित करता है प्रसन्न करता है आह्लादित करता है लेकिन जब वो उल्टा गिरता है हमारी चाहने से विपरीत होता है तब हमारे अंदर गहरी चोट पैदा करता है दुख पैदा करता है इसलिए उसे कहा इदंग कुशिना नितोदिना तुद व्यथा को कहते हैं पीड़ा को कहते हैं कहता है ये जो पासे हैं लगते नहीं हैं, लेकिन बहुत पीड़ा देने वाले होते निकृतवाना ये काटने भी वाले भी होते हैं ये इनका काटा हुआ हमको दिखाई नहीं देता लेकिन उस काटने के परिणाम हमारे जीवन में बहुत गहरा होता है हम इसको खेल करके समाज से कट जाते हैं इसको खेल करके मित्र परिवार से भी कट जाते हैं इसको खेल करके हम अपने आप से भी अपने सम्मान से भी कट जाते हैं जैसे काटने की जो प्रक्रिया होती है वो उसकी एकता को तोड़ने वाली होती है एकता को भंग करने वाली होती है वो उसको खंडित करने वाली होती है इसलिए यहां पर जो विशेषण दिए हैं वो चुभने वाले हैं अंकुश की तरह से वो पीड़ा देने वाले हैं कोई भी चीज दबाती है जिस तरह से वो काटने वाले हैं जैसे कोई धार वाली वस्तु हमें शरीर को अभी अंगों को काट देती है ऐसे इदं कुशिनो नितो दिनो निकृतवाना तपना तापना कहता ये हैं तो ठंडे हाथ में लेने पर गर्म नहीं लगते लेकिन परिणाम में गरम हैं और गर्माने वाले भी हैं हम हमारा हमारे को ताप पहुं, संताप पहुंचाने वाले हैं ताप इष्ण इतना ही नहीं ये कुमार देशना ये मारने वाले हैं ये मृत्यु को प्राप्त कराने वाले हैं ये मृत्यु को प्राप्त ही नहीं कराते ये को मृत्यु के कारण है एक बुरी मृत्यु के कारण है कुमार देशना ये हमारे अंदर जो पीड़ा है जो व्यथा है जो मृत्यु का रुख भय है वो मृत्यु का भय हमारे अंदर इतना गहरा और कि इसका मारा हुआ हमने को बहुत पीड़ा पहुंचाता है और इतना सब होने के बाद भी इस सब की जो विचित्रता है जो अनूठापन है जिसके कारण से हर आदमी इसके अंदर आकर्षित हुआ चला जा रहा है कितना अच्छा लगता है कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता मेहनत मज़दूरी नहीं करनी पड़ती कुछ बैठकर के काम नहीं करना पड़ता और हम बहुत ही अनायास हो करके केवल कुछ पासों को अपने हाथ से जब डाल देते हैं तो उनको डालकर ही हमारे अनुकूल यदि वो गिर जाता है तो हमें बहुत सारा लाभ एकदम ही मिल जाता है ये जो परिस्थिति है इसके लिए वो ये कहता है मध्वा संपर्कता कितव से बर रहना ये जो जुआरी है इसकी जो मानसिकता है इसकी जो मनोदशा है ये इतना सब कड़वापन अंकुशिनों वाला नितोदिनों वाला निकृत्वना वाला तपना और कुमारदेशना अर्थात उसके अंदर इतने सारे संकट विद्यमान हैं लेकिन विद्यमान होने पर भी मैं उससे क्यों अपरिचित हूँ मैं उससे क्यों दूर हूँ क्यों नहीं मुझे गरम लगते क्यों नहीं वो मेरे अंदर चुभते क्यों नहीं वो मुझे काटते जबकि उनके अंदर चुभने की उनके अंदर काटने की उनके अंदर जलाने की उनके अंदर मारने की जो सारी तो क्षमता है और उस सारी क्षमता के बाद भी मैं उसको खेलने के लिए आ, मैं उनसे आ, कुछ लाभ लेने के लिए मैं उनके प्रति प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ मैं उसके प्रति आनंद अनुभव कर रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है जब इतनी सब बुराइयाँ इतने सब परेशानियाँ इतने सब संकट उसके साथ जुड़े हुए हैं तो होना ये चाहिए था कि मेरा मन उधर जाना ही नहीं चाहिए जैसे मैं किसी दुख देने वाली चीज़ को देख कर, उससे मैं बचता हूँ और मैं दूर जाने का यत्न करता हूँ मैं उसको सुनना भी नहीं चाहता मैं उसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता और मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता ऐसी परिस्थिति में भी मैं उसको खेलने जा रहा हूँ उससे प्रेम करने जा रहा हूँ उसको अपनाने जा रहा हूँ तो हमारे मन में एक संकट पैदा होता है कि इतनी सब बातें होने पर भी वो हमको दूर क्यों नहीं कर रहा है अर्थात वो बुराई हमारे से अपने आप क्यों नहीं दूर हो रही है हम उस दूर बुराई से अपने आप को छुड़ा क्यों नहीं पा रहे हैं तो इस संबंध में जब बात आती है तो एक छोटा सा जो वाक्य इसके अंदर किया है मध्वा संपर्कता जब आप किसी चीज़ को उसके अंदर कोई आकर्षण लगा लेते हैं उसके अंदर कोई मीठापन लगा लेते हैं उसके अंदर कोई सुंदरता लगा लेते हैं तो मनुष्य का मन जो है वो सब चीज़ें छोड़ कर के उस सुंदरता के पीछे पड़ जाता है उस आकर्षण के पीछे पड़ जाता है और मनुष्य का एक स्वभाव है अपने यहाँ एक वाक्य बोला गया है परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्वेश अर्थात मनुष्य का स्वभाव है कि जो प्रत्यक्ष है उसके प्रति तो वो आकर्षण रखता है लेकिन जो परोक्ष है जो दिखाई नहीं देता है उससे वो अब ओझल रखता है वो अपने को उसकी ओर बांधता नहीं है ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी वही बात लागू होती है वो कहता है कि वो भले ही इदंकुशिना हो, वो निकृतवा न हों वो तपना हो, हों हो जलाने वाले क्यों न हो चुभने वाले क्यों न हो पीड़ा देने वाले क्यों न हो जब मारने वाले क्यों न हो लेकिन ये सब की सब बुराइयाँ एक छोटी सी बात के कारण से हमारी आँखों से ओझल हो जाती हैं तो इसलिए कहा है कि मनुष्य जो होता है वो जो प्रत्यक्ष है जो सामने दिखाई देता है उससे प्रेम करता है जो समझदार होता है जो विद्वान होता है जो देव होता है वो उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को देख लेता है उसके अंदर छिपे हुए दुखों को समझ लेता है वो ऐसा व्यक्ति जो उस पीछे छिपी हुई चीज़ को देख सकता हो वो तो अपने को बचा सकता है वो अपने को उन चीज़ों से दूर कर सकता है लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति है मनुष्य है जो मनुष्य कोटि का प्राणी है वो मनुष्य कभी भी उस को देख नहीं पाता जो पीछे है तो इसलिए उसके यहाँ एक विशेषण पढ़ा है मध्वा संपृक्ता के तवस्या बर अर्थात ये जो मधु से निपटे हुए हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर जो दुर्गुण हैं जो इसके अंदर हमारे को नुकसान पहुँचाने वाली बातें हैं वो बातें किसी भी तरह से हमारे अनुभव में नहीं आती तो इस पूरे के पूरे मंत्र में जो जितने पहले विशेषण दिए उन सारे विशेषणों का अनुभव न होने का जो कारण बताया और वो कारण जो समझाया वो कारण मुख्य रूप से ये है कि वो मध्वा संपर्कता उसके अंदर दुनिया में कोई भी बुराई क्यों न हो हमारे मन में ऐसा रहता है कि आदमी बुराई है तो व्यक्ति को बुराई की ओर नहीं जाना चाहिए स्वाभाविक रूप से बुराई से दूर रहना चाहिए लेकिन मनुष्य को मालूम है कि यह बुराई है और फिर भी मनुष्य उससे दूर नहीं रह पाता इसका मतलब इसमें कोई एक कारण और भी है ऐसा कारण भी है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है और वो आकर्षित का यदि इस किसी भी बुराई में ना हो तो वो कभी भी हमें आकर्षित नहीं कर सकता इसलिए गीता ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है वो कहते हैं कि जो सामने दिखाई देता है यथ तथ अग्रे विषमी वो ये तो सात्विक सुख की परिभाषा है लेकिन जो तामसिक सुख है वो कहता है कि सामने तो अमृत जैसा लगता है लेकिन पीछे जो है वो जहर हो जाता है तो ऐसा जो सुख है सुख होने पर भी अर्थात तो उसके अंदर सुख की अनुभूति पाई जाने पर भी वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है लेकिन आकर्षण का जो कारण है वो एकदम समझ में आ जाता है क्योंकि किसी भी बुराई में यदि सुख का कोई भी छोटा सा आधार न हो तो कोई भी व्यक्ति क्यों उसकी ओर जाएगा यदि कांटे ही पड़े हैं और पता है कांटे चुभते हैं तो कोई भी व्यक्ति कांटों की ओर क्यों जाएगा लेकिन यदि उस व्यक्ति को ये पता हो कि इन कांटों को पार करने के बाद कुछ वहां उपलब्धि होने वाली है कोई सुंदर चीज़ रखी हुई मिलने वाली है कोई लाभ प्राप्ति की बात है तो वो उन कांटों में भी जाता है तो और यदि लाभ चीज पहले है और कांटे बाद में हैं तो कांटों पर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती वह सहज रूप से जो लाभ की चीज़ है उस पर चला जाता है इसलिए मनुष्य में जो बुराई की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है उसका जो मूल कारण है वो इस मंत्र में समझाया है और उन्होंने बताया है कि हर बुराई के अंदर जैसे कोई आकर्षण का बिंदु होता है वही बिंदु यहाँ पर भी है इतने सब दुख होने पर भी पीड़ा होने पर भी परिणाम बुरा होने पर भी मनुष्य उसके अंदर क्यों फंसता है तो ये जो हमारी मानसिक स्थिति है ये जो मनोदशा है वो इस मंत्र का मुख्य विषय है तो हमने देखा कि दुख बहुत हैं पीड़ाएं बहुत हैं यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुख के क्षण तो यदि थोड़े हैं और दुख की अवधि बड़ी है तो हमारे ऋषि कहते हैं कि वो सुख प्राप्त करने योग्य नहीं है और यदि दुख की अवधि छोटी है और सुख की अवधि लंबी है बड़ी है तो हमें वो दुख प्राप्त करने का उठाने का साहस कर लेना चाहिए ये हमारे कर्तव्य का एक सिद्धांत है इसलिए मनुष्य को जो तपस्या करने की बात कही जाती है श्रम करने की बात कही जाती है चाहे वो श्रम किसी भी तरह का हो शारीरिक हो मानसिक हो बौद्धिक हो जब वो श्रम की ओर प्रवृत्ति होती है तो मनुष्य उस कल्पना के द्वारा कि इस श्रम से वो उस अधिकतम सुख को प्राप्त करेगा तब तो वो इस काम को कर सकता है लेकिन यदि अधिकतम सुख की कल्पना नहीं है और थोड़ा सा सुख सामने है उसके पीछे कितना भी दुख क्यों न छिपा हुआ हो मनुष्य उस सुख की ओर प्रवृत्त हो जाता है आकर्षित हो जाता है और ये आकर्षण उसको गहरे दुख के अंदर धकेल देता है तो इस दृष्टि से हम यत्न करते हैं कि हम उसको समझाते हैं हम अच्छी बात को कितना भी समझाएं, वो समझ में आए ऐसा काम होता है जिसके संस्कार बहुत अच्छे हों जिसने अच्छी बातों को अच्छे अनुभवों को अधिक प्राप्त किया हो और जिसे अच्छे अनुभवों से सुख पाने की जो संभावनाएं हैं उसके प्रति विश्वास हो आस्था हो श्रद्धा हो अर्थात यदि मन में किसी चीज़ के प्रति श्रद्धा ना हो किसी चीज़ के प्रति विश्वास ना हो भरोसा नहीं हो तो भी हम वो काम नहीं करते और अधिकांश जो बातें हमारे सामने दुख के साथ प्रकट होती हैं उसके पीछे छिपे हुए जो सुख के प्रति हमारी आस्था बहुत कम होती है या नहीं होती है इसलिए मनुष्य का एक स्वभाव है वो छोटा सा भी जो सुख सामने दिखाई देता है वो उसकी ओर दौड़ता है ये इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है दिताक्ष शाति पृथ्वी Shama, Shanti, Shanti, oh Shanti, Shanti, Sh.